ओ ओ, उपस्थित आर्य बंधुओं मुनिविंद आदरणीय स्वामी जी पूजा योग मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचारी संसार में संसार को चलाने के लिए संसार की तरह बनना पड़ता है अगर संसार की तरह हम ना बने तो अकेले का नाम संसार नहीं हो सकता संसार कहें समाज कहें जगत कहें परिवार कहें जैसे ही हम किसी दूसरे व्यक्ति से अपना संपर्क जोड़ते हैं तभी हम समाज के हो जाते हैं फिर समाज से विरोध करके समाज के नियमों से विरूद्ध अपना मार्ग बना करके हम बहुत लंबे समय तक नहीं जा सकते हैं कहीं न कहीं हमारा विरोध होगा तो इसी तरह से हम जब समाज के साथ में हैं तो उस समाज के साथ में शास्त्रकारों ने कुछ नियम कुछ मर्यादाएं कुछ ऋषि मुनियों द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं समाज के लिए बनाई हैं कि जिनका अगर समाज ठीक तरह से श्रद्धा से पालन करता है तो उसके परिणाम सुख के रूप में हमारे सामने आते हैं तो अपना स्वामी दयानंद जी का जो प्रसंग चल रहा है उपदेश मंदिर के द्वारा कि विवाह और नियोग ये दो चीजें हैं व्यक्ति संसार में रहता है तो वंश परंपरा भी चलाने का विचार करता ही है क्योंकि सब योगी नहीं हो सकते सब सब जैसे नहीं सोच सकते सबकी अलग अलग अपनी अपनी सोच होती है तो जो लोग वंश परंपरा को संतति परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं तो उनके लिए फिर नियम बनाए कि उनको तो विवाह बंधन में बंधना ही चाहिए अगर वो नैतिक और नीति और ग्रस्थी के कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन यात्रा को उस तप त्याग के द्वारा निकालते हैं तो गस्त आश्रम भी एक समाज का एक राष्ट्र का आवश्यक अंग है तो अब कहते हैं कि समाज में वर्ण व्यवस्था के द्वारा अगर हम विचार करते हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सूद जिसको हम चतुर्श्रेणी कर्मचारी कह सकते हैं आजकल मजदूर वर्ग है जैसे हमारे एक ब्रह्मचारी जी आए थे अभी पता नहीं है कि नहीं उनका नाम है विदेश, विदेशी दास विदेशी दास उनके पिताजी ने उनका नाम रखा विदेशी दास अब समझदार आदमी इन दो शब्दों पर विचार कर लेंगे तो पता लग जाएगी कि क्यों, उनके पिताजी का चिंतन का स्तर किस ऊंचे तक पहुंचा हुआ और कि, किस स्तर तक वो सोचते हैं मैंने कहा अपना नाम बदलो भाई विदेशी दास ना रखे स्वदेशी दास रख दो कम से कम कुछ, उससे कुछ तो अच्छा रहेगा <laughs> वो बाद में कर रखा था लेकिन पहले उनका नाम विदेशी दास भी था वो तो बाद में किया है तो वो ऐसा उनके मन में विचार इसलिए आया क्योंकि वो जिस स्तर पर जी रहे हैं वो उसी स्तर से व्यक्ति सोचता है तो यहां पर कहा गया है कि विवाह जो है वो द्विजो में यानी ब्राह्मण क्षत्रिवश विवाह होना चाहिए लेकिन उनका पुनर्विवाह होने का विधान करने का शास्त्र आज्ञा नहीं देता है क्यों आज्ञा नहीं देता है? उसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे और कहते हैं कि जो चतुर्थ वर्ण है शूद्र है उसके लिए पुनर्विवाह की प्रथा है पुनर्विवाह की परम्परा है तो कल मेरे पास एक ब्रह्मचारी जी आए थे भूदेव जी और मीमांसा दर्शन में सवर स्वामी जी ने विवाह के संबंध में कुछ लिखा है कि पुनर्विवाह तो होना ही चाहिए जो इस याग वगैरह में बैठे से कुछ था उसमें वो पूरा तो मैं नहीं पड़ा एक छोटी सी पंक्ति थी वह कि पुनर्विवाह द्वजों का भी होना ही चाहिए क्योंकि जो याग में बैठेगा स्वाभाविक है द्वज तो होगा ही तो मैंने कहा कि अभी तो सप्ताह प्रकाश में तो पूरा मैंने पढ़ा नहीं है फिर भी उपदेश मंजरी में ही उसका उत्तर मिल गया स्वामी जी आगे आज कहेंगे यहाँ पे आगे पढ़ेंगे हम लोग की श्रुति का प्रमाण है कि दीजों को पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए नियोग की आज्ञा है पुनर्विवाह की नहीं और ये वेद का प्रमाण भी है और एक नहीं दो दो तीन तीन प्रमाण दिए स्वामी जी ने तो मीमांसा दर्शन के अनुसार ही अगर हम विचार करें तो वहां पर जैसे श्रुति लिंग और कई चीजें है ना तो उसमें सबसे श्रेष्ठ श्रुति का प्रमाण माना गया तो सबर स्वामी जी के भाष का प्रमाण माने या श्रुति का प्रमाण प्रमाण माने क्योंकि सुर्ति को जो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं महर्षि जमिनी वो वो सूत्र लगभग उन्हीं का ही बना हुआ है और अगर सबल स्वामी जी ने भी कहीं लिखा है तो स्वयं अपनी बात से उनका विरोध खड़ा हो जाएगा क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं इस तरफ और फिर दूसरी तरफ कहते हैं श्रुति तो श्रुति से और उनकी व्याख्या से परस्पर विरोधाभास खड़ा हो जाएगा तो निष्कर्ष यही निकला है कि वेद का प्रमाण जो कहता है जिसको स्वामी जी ने प्रमाण माना है वही बात हमारे लिए और समाज के लिए ठीक है तो अब थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे हाँ कौन पढ़ेगा आज मैं निर्णय करूं आप निर्णय करेंगे योगेंद्र जी से पढ़वाओ आज योगेंद्र जी से पढ़वाओ नहीं जहाँ से अपना छूटा है ना विवाह में परस्पर स्त्री पुरुषों की प्रतिज्ञा होती है संख्या नवासी दूसरा गद्यांश देखो जी हाँ विवाह में परस्पर स्त्री पुरुषों की यह प्रतिज्ञा होती है कि दोनों के मनुष्य आदि के होंगे और वे कभी एक दूसरे के विरुद्ध कोई काम ना करेंगे बचपन में विवाह होने ऐसी बता लड़का लगी इन बातों को क्या जान सकते हैं और न उन मंत्रों का अर्थ करके कोई समझा भी नहीं सकता पंडित लोग कहते हैं कि लोग मंत्र के सुनने से पुण्य हो, होता है चाहे मंत्र बोलने बोलने वाला उसका अर्थ समझे या ना समझे ब्राह्मण को दक्षिणा दे थी सब संविधान ठीक ठीक हो गया ठीक हो, हो गया वारे वाह वाले तुम्हारा सामाजिक प्रबंध अंत परम्परा को ठीक ठीक देख कर तो देख कर तो मानना पड़ता है कि इससे विधवा विवाह सब प्रकार अच्छा है आगे और थोड़ा ये बात ये बात ये बात कि पहले तीन बर्णों में नियोग और सूत्रों में विधवा विवाह प्राचीन आर्योग के विरुद्ध नहीं है इसकी पुष्टि ऋग्वेद मंडल दस सूत्र चालीस का मंत्र दो दे, देखने योग्य है प्राचीन समय में ग्रस्त लोग अपनी स्त्रियों को अपने साथ रख, रखा करते थे यही विषय इस मंत्र में वर्णन किया गया है कोई कोई पंडित उस को मंत्र में देव शब्द के अर्थ पति के छोटे भाई के करते हैं यह ठीक नहीं है क्योंकि निरुप्त में दूसरे दूसरे पति का नाम देवर ने बतलाया इसी संबंध शक्तन, में रेलवे मंडल दस सूक्त अठारह मंत्र आठ में दृष्टावे है इसी प्रश्न में एक बात और विचारणीय है वह यह है कि विशेष की जीते जी भी नियोग की आज्ञा मिलती थी नियोग दस बार तक करने की आज्ञा थी इसमें रेलवे मंडल दस सूक्त पिछासी का पचास मंत्र पैतालीस का प्रमाण है इसी मंडल के इसी सूक्त के, के मंत्र 45 का अर्थ भी आजकल के आज मन माना करते हैं जो कि योग्य नहीं की आलम स्वामी जी कहते हैं कि विवाह के तीन भेद समझ में आए एक तो विवाह सबके लिए दूसरा नियोग केवल द्विजों के लिए और वो भी उस अवस्था में जिस किसी द्विज की पत्नी किसी बीमारी बस या किसी बस वो इस लोग को छोड़ देती है तो ऐसी स्थिति में उसको नियोग की व्यवस्था है वो भी करे तो ना करे तो नहीं जबरदस्ती नहीं है कि दूजो में अगर पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है दोनों में से किसी एक की कि, तो वो अगर संतान चाहते हैं पत्नी चाहती है या पति चाहता है तो उनकी इच्छा अनुसार वो नियोग की व्यवस्था है ये ऐसा नहीं है कि, कि किसी दूजो में से किसी की पत्नी या पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो उसको करना ही है ये नियम नहीं है ना करे तो ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे आ, आश्रम में रहे तब त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करे लेकिन अगर इस तरह के कारण नहीं बनते हैं तो उसके लिए फिर नियोग की व्यवस्था है और शूद्र के लिए कहा कि अगर उनका विवाह होता है और उसमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उनके लिए पुनर्विवाह यानी जैसे पहली बार विवाह होता है ऐसे ही दूसरी बार भी उसका विवाह हो सकता जिसको हम कहते हैं विधवा विवाह तो विधवा विवाह जैसे किसी की किसी का पति मर गया है और और वो अकेली है उम्र कम है तो ऐसी स्थिति में उसी के गुणकर्म स्वभाव वाले पति के साथ उसका दूसरा विवाह हो जाता है हो सकता है और पहले पहले पति से मान लीजिए एक दो बच्चे हैं और वो ना चाहे तो उसके ऊपर भी निर्भर है अगर चाहती है तो उसका फिर विधवा विवाह वो विधि सम्मत है तो आगे स्वामी जी कहते हैं कि विवाह में परस्पर स्त्री पुरुषों की प्रतिज्ञा होती है कि दोनों के मन चित आदि एक होंगे कभी एक दूसरे के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे तो ये जो मंत्र है ओम मम व्रते ते हृदय दधामी मम चित्तम अनुचितम ते मम वाचम एक मना जो सस् प्रजा प्रतिष्ठा नक्तु मयम स्वामी जी इस मंत्र का भाव यहाँ पर बता रहे हैं और ये मंत्र जब ब्रह्मचारियों को उपनयन संस्कार करवाया जाता है तो उसमें भी आचार्य और वो ब्रह्मचारी जिसका उपनयन संस्कार किया जाता दोनों है, दोनों प्रतिज्ञा करते हैं इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि कि पहले आचार्य शिष्य को कहता है क्या कहता है कि मैं तुझे अपने हृदय में अपने मन में अपने आत्मा में धारण करता हूँ व्रत लेता हूं और मम चित्तम अनुचितम तेस्तु और मेरा मन और तेरा मन कैसा हो समान हो यानी मेरे अनुकूल चले आचार्य के अनुकूल शिष्य का मन चलना चाहिए आचार्य की आज्ञाओं के अनुसार चलना ही आचार्य के अनुकूल मन का चलना है तो कहते हैं कि मम चित्तम अनुचितम तेस्तु तो मेरा मन तेरे मन के अनुसार चले अर्थात दोनों में से किसी एक को भी परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध जाने की यहां पर छूट नहीं दी है यानी दोनों का मन दोनों के विचार गुरु शिष्य का भाव वो दोनों के अंदर आना ही चाहिए गुरु के अंदर शिष्य के लिए शिष्य का भाव आना चाहिए और शिष्य के अंदर गुरु के प्रति गुरु का भाव आना चाहिए और अगर गुरु के अंदर शिष्य के प्रति शिष्य का भाव खत्म हो जाता है तो फिर उसकी गुरुता भी खत्म हो जाती है और अगर शिष्य के अंदर गुरु के प्रति गुरु का भाव खत्म हो जाता तो उसकी शिष्यता भी समाप्त हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोगी बनकर के स्वामी यहाँ पर कहते हैं कि हम एक दूसरे के अनुकूल मन वाले मन बने ममवाचम वाचम एक मनाजुस और कहते हैं कि मेरी वाणी को आचार्य कहता है कि मैं जो उपदेश करूं तेरे जीवन के कल्याण के लिए तेरी उन्नति के लिए तुझे बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसे अनुभव मैं बताऊंगा कि उन उन सबको तू तभी अपने अंदर धारण कर सकता है जब तू प्रीति से और एकाग्रचित होकर मेरी वाणी का सेवन करेगा उसको सुनेगा अगर शिष्य का ध्यान आचार्य के प्रति आचार्य के उपदेश के प्रति यदि नहीं जम रहा है तो इसका सीधा असर से निकलता है कि वो श्रद्धा जो होनी चाहिए उस श्रद्धा में कहीं ना कहीं कोई दरार पड़ गई है वो सामने नहीं आ रही लेकिन इससे ये संकेत जरूर निकल जाता है कि कहीं ना कहीं वो दरार पड़ी है और उसको पाटने के लिए एक काफी लंबे समय की आवश्यकता है तो कहते हैं कि मम बाचम एक मना और जो सजापति क्या प्रजापति न्यूनतु मयम और कहते हैं ईश्वर ने मुझे तेरे लिए नियुक्त किया है यानी आचार्य का काम क्या है शिष्य को योग्य बना देना ईश्वर का काम क्या है अपनी पूर्जा को योग्य बना देना दोनों एक ही काम कर रहे हैं ईश्वर भी वही काम कर रहा है आचार्य को भी वही काम करना चाहिए और अगर दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो जैसे हम ईश्वर को प्रेम करते हैं ईश्वर के गुणों को हम ध्यान करते हैं ईश्वर के लिए अपने अंदर एक श्रद्धा भाव रखते हैं तो ऐसे ही शिष्य का कर्तव्य है कि वो भी आचार्य के प्रति इस तरह की भावनाओं को अपने मन में स्थान दे तो कहते हैं कि प्रजापति नहीं मुझे तेरे लिए नियुक्त किया है अब इसी तरह ब्रह्मचारी बोलता है अब इसको आप पति पत्नी ऊपर घटा सकते हैं कि पति यही प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुझे अपने हृदय आत्मा मन में धारण करता हूँ मैं ये व्रत लेता हूँ और मेरा मन तेरा मन एक हो एक विचार हो विरोधी विचारधाराएं हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति ना उभरे उभरे तो उनमें हम सामजस बैठा ले एक दूसरे के प्रति विरोधी दृष्टि ना रखें तो कहते हैं कि यही प्रतिज्ञा पति पत्नी में होती है तो पत्नी भी यही प्रतिज्ञा करती है और पति भी यही प्रतिज्ञा करता है तो ऐसी स्थिति में जब ये उस मंच पर यानी उस मंडप में विवाह मंडप में जब स्त्रह दोनों की प्रतिज्ञाएं दोनों सुनते हैं जब दोनों सुनते हैं तो उसका फिर एक अलग प्रभाव होता है उनको लगता है कि विवाह मंडप में मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा को अगर वो लोग अपने घर में टांग लें, जैसे हम अपने घर में सुक्ति लगा लेते हैं किसी की महात्मा की सुक्ति लगा लेते हैं किनो किन्नों को क्रोध बहुत आता तो वो तो वो क्रोध की सुक्ति लगा लेंगे कि क्रोध नहीं करना चाहिए हालांकि वो देखते उखते तो है नहीं है क्रोध फिर भी आ रहा है सुक्ति लगी पड़ी है तो सुक्ति का प्रभाव होते हो नहीं पाता कई बार ऐसा होता है कि सुक्ति तो लगी है कि क्रोध नहीं करना चाहिए ऊपर दिन में दस बार वही चीज आती बार बार हम उसी की आवृत्ति करते रहते हैं कुछ सीखते ही नहीं है उससे वही चीज दूसरी बार वही चीज तीसरी बार वही चीज दसवीं बार वो सुखती बिचारी रोती रहती है कि देखो मुझे लगा रखा है और मुझे पढ़ता ही नहीं है तो ऐसी पति पत्नी सुखती मान लो लगा भी लें तो उनको जागरूक तो रहना पड़ेगा कि मैंने क्या लगा रखा है पति अपने कमरे में लगा ले और पत्नी अपने कमरे में लगा ले और दोनों उसको पढ़े रोज तो कम से कम ये है कि कुछ ना कुछ आपस में उनका कुछ प्रेम कुछ सामने बैठेगा और नहीं तो सब भूल जाते फिर तो कहते हैं कि ये जो प्रतिज्ञा है ये प्रतिज्ञा होती है कि दोनों के मंचित एक होंगे और कभी एक दूसरे के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे अब स्वामी जी कहते हैं कि बचपन में विवाह होने से भला लड़का लड़की इन बातों क्या जा, जान सकते हैं और उन मंत्रों का अर्थ करके कोई समझाता भी नहीं है अब किसी का घरों में भी विवाह निश्चित कर दिया है लड़का लड़की जांच तो पता लग जाता है किसके लड़का किसके लड़की पता तो लग जाता है अब उनका वही तय हो जाता है सब उनकी सगाई कब होगी उनकी लगन कब निकलेगी क्या दोगे क्या लोगे वो सब सारा गणित वो बिठा लेते हैं अपना उसी समय और वो पता नहीं आगे उसकी कितनी आयु होगी कैसा होगा उसका स्वभाव कैसा है लड़की का स्वभाव कैसा है कब तक जिएगी इस बात इस बात की गारंटी तो पंडित भी नहीं लेता है तो जो जन्मपति बनाता है अब जन्मपति तो तब बनेगी जन्म जब जन्म होगा बिना जन्म पत्री के पत्र कैसे बनेगी पत्री का संबंध तो जन्म के साथ है ना पर गर्भ में है तो गर्भपत्री तो आजकल हमने किसी की सुनी नहीं गर्भपत्री बन जाती हो जन्म पत्री तो सुनी है तो जन्म पत्री तो जब बनेगी जब जन्म होगा अब वो पहले ही पत्री देख रहा है पंडित की गर्भ में ही स्थिर कर रहा है वो पंडित तो सब जगह अपना हिसाब बिठा लेता है जहां कहीं कोई समस्या आई तो वो स्वयं पूछता है यजमान महाराज इसका कोई उपचार है तो जी उपचार तो है वही इतना खर्च होगा अब अब वो करेगा अब राजा क्या जाने है या वो यजमान क्या जाने है कि कहा कौन सा मंत्र कहां कौन सी क्रिया हो रही है क्या इसका प्रभाव होगा वो तो अंधाधुंध जो है वो पंडित के भरोसे चलते हैं तो ये पंडित लोग भी जो है वो समाज को कई बार भटकाते हैं इनको सही बातें नहीं बताते हैं कि अरे अभी तुम विवाह क्यों तक कर रहे अभी दोनों की कि ना किसी ने शकल देखी है ना किसी ने चेहरा देखा है ना किसी को कुछ पता है कैसा होगा कैसा नहीं होगा और तुम अभी से लगा सगन लगन और सगाई के चक्कर में पड़ रहे हो तो कहते हैं कि ये बातें कैसे जानी जाएंगी जब उसका यथायोग विवाह होगा यथायोग आयु होगी तब ये प्रतिज्ञा होगी विवाह मंडप में अब विवाह मंडप में प्रतिज्ञा होगी तब उस विवाह की श्रेष्ठता है तो स्वामी जी कहते हैं कि उस समय तो क्या होगा जब वो बिल्कुल गर्व में निश्चित कर देते हैं या छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर विवाह कर देते हैं और कहते हैं पंडितों का हाल तो ये है वो उनको एक दिलासा देते हैं आदमी जो है ना वो बस पुण्य पाप से चिपक जाता है उसको बस एक बार ये बता दो हालांकि पहले के लोग बहुत भोले हुआ करते थे अब तो कोई पुण्य से भी जल्दी नहीं चिपकता वो भी कहे कि महाराज ठीक है हम अपने आप देख लेंगे अब तो पुण्य का भी लोग उतना विश्वास नहीं करते पहले के भोले लोग होते थे उनको धर्म का नाम लेकर के डरा देते थे कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा तेरे कुल का एक आदमी नहीं बचेगा तो गांव वाले और घबरा जाते थे कि पता नहीं सांप क्या कर देगा तो हाथ जोड़ के पैर पड़ के जैसे तैसे उनको मनाते थे तो वो कहते हैं कि देखो तुम्हें अर्थ समझने की क्या जरूरत है अर्थ समझना कोई जरूरी नहीं है बस मंत्र सुनने मात्र सही पुण्य हो जाएगा हम मंत्र सुनने मात्र पुण्य कैसे होगा कई लोग कहते हैं संतों के दर्शन दे मात्र से पुण्य हो जाता है ये तो ठीक हो सकता है कि, कि किसी सदाचारी व्यक्ति को देखने से कुछ हमारे अंदर एक सात्विक भावनाएं तो आ सकती है इतना तो है लेकिन उससे हमारा कोई कर्मा से थोड़ी ना सुधरेगा कर्मा से जब सुधरेगा जब हम उसके हिसाब से कुछ चलेंगे कुछ करेंगे तो पंडित उनको ये कहते हैं कि भाई तुम्हें मंत्र सुनने की क्यों जल्दी है क्या करोगे मंत्र सुन के तुम संस्कृत पढ़े हो महाराज हम संस्कृत तो नहीं पढ़े तो फिर मैं तुम्हें मंत्र का अर्थ बता दूंगा तुम्हारे क्या सुन आएगा तो ऐसे उनको बहकाते हैं और कहते हैं कि मंत्र सुनने से पुण्य होता है ऐसा उनको कहके चाहे मंत्र बोलने वाला उसका अर्थ समझे ना समझे ब्राह्मण को दक्षिणा दे दी कि सब विधान ठीक ठाक होगा स्वामी जी कहते ब्राह्मण को क्या चाहिए बस उसका तो उसका तो जो भाव है उसकी जो दृष्टि है वो दक्षिणा पर रहती है कि कितने मिलेंगे इसलिए कई लोग पहले ठहरा लेते हैं और कई लोग तो ऐसे पूछ लेते हैं भाई विवाह करवाओगे कितने वाला विवाह करवाना है भाई आठ घंटे वाला करवाना है कि चार घंटे वाला करवाना है कि आधे घंटे में निपटा लेना है और समय ना हो तो हम दस मिनट में भी कर सकते हैं वो सब कर देंगे जो आप चाहते हैं अब यजमान भी सोचता है कि ऐसा पंडित हमें कहाँ मिलेगा क्योंकि <laughs> हम भी सस्ते भी निपटना चाहता है वो भी सस्ते भी निपटाना चाहते हैं तो इसलिए आजकल सौदेबाजी भी इस तरह से चलती रहती है और सौदेबाजी के चक्कर में हमारी नैतिकता हमारे उपदेश हमारे चरित्र वो सबके सब विचारे सब एक तरफ शीर्षक करके एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है तुम्हारा क्या चरित्र है तुम्हारा क्या कुछ नहीं तो कहते हैं कि ऐसे जो विवाह करवाते हैं कहते हैं वो भी दोषी हैं और फिर जी कहते हैं कि दक्षिणा देती तो बस संविधान ठीक हो जाता है वारे आप स्वामी चुटकी ले रहे वारे तुम्हारा सामाजिक प्रबंध ये तुम्हारा सामाजिक प्रबंध तुम्हें ही मुबारक है, तुम्हारे तुम्हें ही अर्पण्यम एवं गोविंदम तुभ्यम एवं समर्पण ये गोविंद तुम्हारी चीज में तुम्ही को समर्पित करता हूँ तो ऐसे समर्पण कर देते हैं, और कहते हैं कि इस अंध परम्परा को देख तो मानना पड़ता है कि इससे विधवा विवाह सब प्रकार अच्छा है तो इस प्रकार की जो परम्पराए जिनमें कोई विवेक नहीं है जिनमें समझदारी से काम नहीं लिया जा रहा है कहते हैं इससे तो अच्छा लगता है कि होना ही चाहिए कोई भी हो लेकिन ये विधान नहीं बना रहे केवल अभ्युगम सिद्धांत से थोड़ी देर के लिए अपनी बात कह रहे हैं कि इतनी अंधपरंपराओं को देख करके तो मन दुखी होता है आगे कहते हैं चलिए समय पूरा हो गया आगे चर्चा कल करेंगे शांति दौशातिरिक्ष शांति